Now we pass on to the first sutra of the fourth chapter. Laws is the thoughty king. The thought is like the emptiness of a vessel, and in our employment of it, we must be on our guard against all fullness. How deep and unfathomable it is, as if it were the honoured ancestor of all things. और लाइक द फाउंटेन हेट ऑफ ऑल थिंग्स इन पंक्तियों को हिंदी में सुनिए घरा है इसके उपयोग में सभी प्रकार की पूर्णताओं से सावधान रहना आवश्यक है यह कितना गंभीर है कितना मानो यह सभी पदार्थों का सम्मानित पूर्वज या उदगम हो है शून्य रिक्तता घड़े की रिक्तता की भांति कुछ भी भरा हुआ न हो तो ही ताव उपलब्ध होता है शून्य हो चित्त तो ही धर्म की प्रती होती है व्यक्ति मिट जाए इतना कि कह पाए कि मैं नहीं हूं तो ही जान पाता है परमात्मा को ऐसा समझे व्यक्ति होगा जितना पूर्ण परमात्मा होगा उतना शून्य व्यक्ति होगा जितना शून्य परमात्मा अपनी पूर्णता में प्रकट होता है ऐसा समझे वर्षा होती है तो पर्वत शिखर रिक्त ही रह जाते हैं क्योंकि वे पहले से ही भरे हुए गड्ढे और झीलें भर जाती हैं क्योंकि वे खाली है वर्षा तो पर्वत शिखरों पर भी होती है वर्षा कोई भेद नहीं करती वर्षा कोई जान के झील के ऊपर नहीं होती वर्षा तो पर्वत शिखर पर भी होती है लेकिन पर्वत शिखर स्वयं से ही इतना भरा है कि अब उसमें और भरने के लिए कोई अवकाश नहीं कोई जगह नहीं कोई स्पेस नहीं सब जल झीलों की तरफ दौड़ के पहुंच जाता है उल्टी घटना मालूम पड़ती है जो भरा है वो खाली रह जाता है और जो खाली है वो भर दिया जाता है झील का गुण एक ही है कि वो खाली है रिक्त और शिखर का दुर्गुण एक ही है कि वो बहुत भरा हुआ है टू मच लाउस से कहता है धर्म है रिक्त घड़े की भांति ताओ यानी धर्म धर्म है रिक्त घड़े की भांति और जिसे धर्म को पाना हो उसे सभी तरह की पूर्णताओं से सावधान रहना पड़ेगा ये बहुत अद्भुत बात है सभी तरह की पूर्णताओं है नहीं कि घड़े में धन भर जाएगा तो बाधा पड़ेगी घड़े में ज्ञान भर जाएगा तो भी बाधा पड़ेगी घड़े में त्याग भर जाएगा तो भी बाधा पड़ेगी घड़े में कुछ भी होगा तो बाधा पड़ेगी घड़ा बस खाली ही होना चाहिए लेकिन हम सब तो जीवन में न मालूम किन किन द्वारों से पूर्ण होने की कोशिश में लगे होते हैं। हमें लगता ही ऐसा है कि जीवन इसलिए है कि हम पूर्ण हो जाएं। किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी मार्ग से पूर्णता हमारी हो मैं पूरा हो जाऊं। उपदेशक समझाते हैं माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं शिक्षक अपने विद्यार्थी को कहता है गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि क्या जीवन ऐसे ही कमा दोगे अधूरे आए अधूरे ही चले जाओगे पूरा नहीं होना पूर्ण नहीं बनना अकार जीवन अगर पूरे ना बने कुछ तो पालो खाली मत रह जाओ अल्लाह उससे कहता है कि जिससे धर्म को पाना है उसे सभी तरह की पूर्णताओं से सावधान रहना पड़ेगा नहीं उसे पूर्ण होने ही नहीं है उसे अपूर्ण भी नहीं रह जाना है उसे शून्य हो जाना है इसे इस तरह हम देखेंगे तो आसान हो जाएगा हम जहां भी होते हैं अपूर्ण होते हैं रिक्त हम कभी होते नहीं पूर्ण हम कभी होते नहीं हमारा होना अधूरे में है बीच में मध्य में हम जहां भी होते हैं बीच में होते हैं अपूर्ण होते हैं न तो एम्पटी और न परफेक्ट इन दोनों के बीच में सदा सभी ये किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं है अस्तित्व में जो भी है वो सभी मध्य में होते हैं एक तरफ शून्यता और एक तरफ पूर्णता और बीच में हमारा होना है हमारी सारी व्यवस्था इस बीच से पूर्ण की तरफ बढ़ने की है और लाओसे का कहना है इस बीच से शून्य की तरफ जाना हम सबकी कोशिश ये है कि अधूरे तो हम हैं अब हम पूरे कैसे हो जाए भर कैसे जाएं हमारे जीवन की पीड़ा यही है कि फुलफिलमेंट नहीं है कुछ भराव नहीं है प्रेम है वो अधूरा है ज्ञान है वो अधूरा है यश है वो अधूरा है कुछ भी पूरा नहीं है कुछ को पूरा मिल जाए प्रेम ही पूरा मिल जाए इतना भर जाऊं कि और मांग रह जाए से भी हम पूरे हो जाएं तो फुलफिलमेंट हो जाए लगे कि हम भी हैं भरे हुए लेकिन जितना हम पूर्ण होने की कोशिश करते हैं ये मैं आपसे कहना चाहूंगा जितना हम पूर्ण होने की कोशिश करते हैं उतना हमें अपनी रिक्तता का बोध जाहिर होता है पूर्ण हम होते नहीं इसलिए जो सदी पूर्णता के प्रति जितनी असु उत्सुक अभिपु होती है वो सदी उतनी ही एम्पटी ने अनुभव करती पहली दफा पश्चिम पूरी तरह शिक्षित हुआ है जमीन पर ज्ञात इतिहास में पश्चिम ने पहली दफा शिक्षा के मामले में बहुत विकास किया है लेकिन साथी मजे की बात है कि पश्चिम का मन जितना एम्प्टी अनुभव करता है उतना कोई और मन नहीं करता जितना खाली अनुभव करता है अमेरिका ने पहली दफ़ा धन के मामले में उस दूरी को छुआ है जिसे हम पूर्णता के निकटतम कहें, निकटतम तो ही कह सकते हैं पूर्ण तो कभी कुछ होता नहीं हम अपनी पीछे की दरिद्रता को देखते हैं तो लगता है अमेरिका ने धन को छूने में बड़ी दूर तक कोशिश की निकटतम अप्रोक्सीमेटली निकटतम का मतलब आपके ख्याल में हो जाना चाहिए पूर्ण तो हम हो नहीं सकते सदा बीच में ही होते हैं कहीं भी हो लेकिन अतीत से तुलना करें आदमियों के और समाजों की जंगल में बसा आदिवासियों का एक समूह है या बस्तर में बसा हुआ गरीबों का एक गांव है और न्यूयॉर्क है तो इस तुलना में न्यूयॉर्क करीब करीब पहुंचता है सुना है मैंने एक दिन एक बच्चा अपने घर आया बहुत खुशी में स्कूल से वो कुछ पुरस्कार लेके आया है और उसने अपनी मां को आके कहा कि आज मुझे पुरस्कार मिला है क्योंकि मैंने एक जवाब सही सही दिया उसकी मां ने पूछा क्या सवाल था उस बेटे ने का सवाल ये था कि गाय के पैर कितने होते उसकी मां बहुत हैरान हुई तुमने क्या जवाब दिया उसने कहा मैंने कहा तीन ने पागल गाय के चार पैर होते हैं उसने कहा वो तो मुझे भी अब पता चल चुका है लेकिन बाकी बच्चों ने कहा था दो सत्य के मैं निकटतम था इसलिए पुरस्कार मुझे मिल गया बस निकटतम का इतना ही अर्थ अगर धन की पूर्णता के कोई निकटतम हो सकता है तो तीन टांगे अमेरिका ने पैदा कर दी वो चार टांगों के करीब करीब चाट आंगे कभी नहीं होंगी वो हो नहीं सकती ह्यूमन सिचुएशन में वो संभव ही नहीं है आदमी का होना अधूरा है इसलिए आदमी जो भी करेगा वो पूरा नहीं होता अधूरा करने वाला हो तो पूरा कोई चीज कैसे हो सकती है अगर मैं ही अधूरा हूं तो मैं जो भी करूंगा वो अधूरा होगा वो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है किसी और की तुलना में अमेरिका धन के भरने में करीब करीब अमेरिका का घड़ा पूरा का पूरा भर गया तीन चौथाई तीन पैर भर गया लेकिन आज अमेरिका में जितनी दीनता और जितनी हेल्पलेसनेस और असहाय अवस्था मालूम पड़ती है और आज अमेरिका के जितने चिंतक हैं वो एक ही शब्द के आसपास चिंतन करते हैं वो शब्द है एम्पटीनेस मीनिंगलेसनेस अर्थहीन है सब खाली है कुछ भरा हुआ नहीं है और भराव के करीब करीब है वो बात क्या है पूर्ण आदमी हो नहीं सकता अपूर्ण होना उसकी नियति है आदमी के होने का ढंग ऐसा है कि वो अपूर्ण ही होगा कहीं भी हो और अपूर्ण चित्त की आकांक्षा पूरे होने की होती है वो भी मनुष्य की नियति है वो भी उसके भाग्य का हिस्सा है कि अपूर्णता चाहती है कि पूर्ण हो जाए अपूर्णता में पीड़ा मालूम पड़ती है हीनता मालूम पड़ती दीनता मालूम पड़ती लगता है पूरा हो जाए तो पूरे होने की कोशिश अपूर्णता से पैदा होती और अपूर्णता से जो भी पैदा होगा वो पूर्ण हो नहीं सकता वो बाई प्रोडक्ट अपूर्णता की होगी मैं ही तो पूर्ण होने की कोशिश करूंगा जो कि अपूर्ण हूं मेरी कोशिश अपूर्ण होगी मैं जो फल लाऊंगा वो अपूर्ण होगा क्योंकि फल और प्रयास मुझसे निकलते हैं मुझसे बड़े नहीं हो सकते मेरे कृत्य मेरा कर्म मुझसे बड़ा नहीं हो सकता मेरी उपलब्धि मुझसे पार नहीं जा सकती मेरी सब उपलब्धियां मेरी सीमा के भीतर होंगी कोई संगीतज्ञ अपने से अच्छा नहीं गा सकता और ना कोई गणितज्ञ अपने से बेहतर सवाल हल कर सकता है कर सकता है हम जो हैं हमारा कृत्य उससे ही निकलता है हम अपने से बेहतर नहीं हो सकते हालांकि हम अपने को अपने से बेहतर करने की सत चेष्टा में लगे होते हैं इससे विषाख पैदा होता है चेष्टा बहुत होती है परिणाम तो कुछ आता नहीं परिणाम में वही अपूर्णता वही अपूर्णता खड़ी रहती घूम घूम कर हमारी अपने से ही मुलाकात हो जाती है दौड़ते हैं इस कोशिश में कि कभी कोई पूर्ण मिल जाएगा लेकिन खोजने वाला जब अपूर्ण हो तो जिसे वो पाएगा वो अपूर्ण ही होने वाला है हम अपने से ज्यादा कुछ भी नहीं पा सकते ये स्थिति है मध्य में हम हैं अपूर्ण अधूरे अधूरे मन की आकांक्षा है कि भर जाऊं पूरा हो जाऊं अपूर्णता से वासना पैदा होती है पूर्ण होने की ध्यान रहे पूर्णता में पूर्ण होने की वासना नहीं पैदा हो सकती क्योंकि कोई अर्थ ना होगा अपूर्णता में पूर्ण होने की वासना पैदा होती है वासना हमेशा विपरीत होती है जो हम होते हैं वासना उससे विपरीत होती है हम गरीब होते हैं तो अमीर होने की वासना होती है हम रुग्ण होते हैं तो स्वस्थ होने की वासना होती है हम अधूरे हैं तो पूरे होने की वासना होती वासना बिल्कुल ही तर्कयुक्त है क्योंकि अधूरे मन में पूरे होने का ख्याल पैदा होगा बिल्कुल तर्कयुक्त है वासना लेकिन परिणति कभी नहीं होने वाली क्योंकि अपूर्ण कभी पूर्ण नहीं हो सकता किसी प्रयास से किसी चेष्टा से से अभ्यास से किसी साधना से क्योंकि सब साधनाएं सब अभ्यास सब प्रयास अपुन से ही निकलेंगे और अपुन की छाप उन पर लगी रहेगी और अगर अपुन आदमी पूर्ण उपलब्ध को कर ले तो वो अपुन था ही नहीं अपुन होने का कोई अर्थ ही नहीं रहा ये स्थिति है और मनुष्य की सारी की सारी दौड़ आयाम कोई भी हो दिशा कोई भी हो पूर्ण होने की है लाव से कहता है शून्य हो जाओ और लाओस से कहता है पूर्ण होने के किसी भी ख्याल से बचना क्योंकि वही जाल है वही है उपद्रव जिसमें नष्ट होता है आदमी इसलिए समझा लेना अपने को समझ जाना कि पूर्ण होने के किसी किसी उपद्रव में मत पड़ना है शून्य हो जाओ और मजा यह है कि जो शून्य हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है क्योंकि शून्य जो है वो इस जगत में पूर्णतम संभावना है समझे एक घड़ा भरा हो तो क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं घड़े के भरे होने की कि एक बूंद पानी उसमें और ना जा सके ना कर सकेंगे घड़ा बिल्कुल भरा है आप कहते हैं पूरा भरा है लेकिन अगर एक बूंद पानी भी मैं उसमें डाल दूं तो कहना पड़ेगा अधूरा था आप घड़े के कितनी ही भरे होने की कल्पना करें वो पूर्ण नहीं होगी उसमें एक बूंद पानी अभी बन सकता है नानक अपनी यात्राओं में एक गांव के बाहर ठहरे थे और एक फकीर जिसकी पूर्णता के संबंध में बड़ी खबर थी वो पहाड़ी पर अपने आश्रम में जो एक किले के भीतर था उसमें था नानक ने रुके थे लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध हो गया है नानक ने खबर भेजाई कि मैं भी मिलना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कैसी पूर्णता तो उस फकीर ने एक काले में पानी भर के पूरा पानी भर के एक बूंद पानी और ना जा सके नानक को नीचे भिजवाया बेट कि मैं इस तरह पूर्ण हो गया नानक ने इस छोटे से फूल को उसने तैरा दिया और वापिस लौटा दिया छोटे फूल को उस प्याली में डाल दिया और वापिस लौटा दिया वो फकीर दौड़ा हुआ आया पैरों पर गिर पड़ा इसने कहा मैं तो सोचता था पूर्ण हो गया हूं नानक ने कहा आदमी पूर्ण होने की कोशिश में जो भी करे उसमें जगह खाली रह ही जाती है एक फूल तो तैराया ही जा सकता है और एक फूल कोई छोटी बात नहीं अगर हम घड़े को पूरा भरे होने की भी कल्पना करें तो भी एक बूंद पानी तो उसमें डाला ही जा सकता है लेकिन समझें कि घड़ा बिल्कुल खाली है क्या और खाली कर सकेंगे नहीं घड़ा बिल्कुल खाली है अगर उस फकीर ने खाली घड़ा भेज दिया होता तो नानक मुश्किल में पड़ जाते। क्योंकि तो उसको और खाली करना मुश्किल हो जाता और भरे को और भरा जा सकता है खाली को और खाली नहीं किया जा सकता इसलिए भराव में कभी पूर्णता नहीं होती और खाली में सदा पूर्णता हो जाती जो एम्प्टीनेस है वो परफेक्ट हो सकती है जो रिक्तता है वो पूर्ण हो सकती है इसलिए मनुष्य के अस्तित्व में एक ही पूर्णता है संभव और वो है पूर्ण रिक्तता पूरा खाली हो जाओ लाव से कहता है ताव है खाली घड़े की भांति भरे घड़े की भांति नहीं खाली घड़े की भांति और इसलिए जिसे भी ताओ की या धर्म की उस उत्सुकता है उस यात्रा पर जो जाने को आतुर हुआ है उसे सभी तरह की पूर्णताओं के प्रलोभन से बचना चाहिए सभी तरह के प्रलोभन अहंकार पूरे होने की कोशिश करेगा अहंकार की सारी सारी साधना यही है कि पूर्ण कैसे हो जाऊं और ताओ तो उसे मिलेगा जो खाली हो जाए जहां अहंकार बचे ही नहीं आदमी रिक्त हो सकता है उसके भी कारण जो हमारे पास नहीं है शायद उसे न पाया जा सके लेकिन जो हमारे पास है उसे छोड़ा जा सकता है जो हमारे पास नहीं है उसे शायद न पाया जा सके क्योंकि उस पर हमारा क्या बस लेकिन जो हमारे पास है उसे छोड़ा जा सकता है उसमें हमारा बस पूरा है मैंने कहा आदमी है बीच में इस तरफ शून्य है उस तरफ पूर्ण है आदमी है अधूरा कुछ उसके पास है कुछ उसके पास नहीं है अब दो उपाय हैं जो उसके पास नहीं है वो भी उसके पास हो जाए तो वो पूर्ण हो जाए और एक उपाय यह है कि जो उसके पास है वो भी छोड़ दे तो वो शून्य हो जाए लेकिन जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास हो ये जरूरी नहीं है हमारे हाथ में नहीं लेकिन जो हमारे पास है वो छोड़ा जा सकता है वो हमारे हाथ में उसके लिए किसी से भी पूछने जाना नहीं पड़ेगा ये भी बहुत मजे की बात है अगर पूर्ण होना है तो परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी तब भी नहीं हो सकते और अगर शून्य होना है तो किसी परमात्मा की सहायता की जरूरत न पड़ेगी आप काफी हो कोई मांग नहीं करनी पड़ेगी इसलिए जिन धर्मों ने शून्य होने की व्यवस्था की उनमें प्रार्थना की कोई जगह नहीं है जिन धर्मों ने शून्य होने की व्यवस्था की जैसे बुद्ध ने या लाव ने उनमें प्रार्थना की, की कोई जगह नहीं प्रेयर का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मांगना हमें कुछ है ही नहीं तो क्या क्या प्रार्थना करनी किससे प्रार्थना करनी जो हमारे पास है उसे छोड़ देंगे और झंझट खत्म हो जाती है जो हमारे पास नहीं है उसे मांगना पड़ेगा उसमें किसी के द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा अब इसमें और देखने जैसी बात है जो हमारे पास नहीं है उसे पाने में समय की जरूरत लगेगी टाइम विल बी नीड क्योंकि जो हमारे पास नहीं है वो आज ही नहीं मिल जाएगा कल मिलेगा परसों मिलेगा अगले जन्म मिलेगा कब मिलेगा समय लगेगा लेकिन जो मेरे पास है वो इसी वक्त छोड़ा जा सकता है इंस्टेंटेनियसली उसके लिए समय की कोई भी जरूरत नहीं कल छोड़ूंगा परसों छोड़ूंगा ये सब बेकार की बात है क्योंकि जो मेरे पास है उसे मैं अभी छोड़ सकता हूं और अगर कल पर टालता हूं तो मेरे सिवाय और कोई जुम्मेवार नहीं है लेकिन जो मेरे पास नहीं है अगर वो मुझे अभी न मिले तो मैं ही जुम्मेवार नहीं हूँ क्योंकि मैं सारी कोशिश कर लू तब भी ना मिले क्योंकि हजार चीजों पे निर्भर होगा कि वो मुझे मिले कि न मिले आप तो चाह सकते हैं कि आकाश आपके आंगन में आ जाए आप तो चाह सकते हैं कि सूरज आपके घर में बैठे पर आपकी चाह ही है चाह ही सकते हैं ये होगा कि नहीं ये हजार बातों पे निर्भर करेगा ये अकेले आप पर निर्भर नहीं करेगा इसके सहारे मांगने पड़ेंगे लाव से ने प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं है लाव से को तो, तो कोई सवाल ही नहीं है तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ दो एक और मजे की बात है और ये ये पूरा गणित समझ लेने जैसा है मेरे पास दस रुपए हैं ये समझ लें कि लाख रुपए अगर परफेक्शन मान लिया जाए पूर्णता मान ली जाए मेरे पास दस रुपये है और लाख रुपया पूर्णता का अंक है तो मुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी और आपके पास अगर 90,000 रुपए हैं, तो आपको बड़ी छोटी यात्रा करनी है और अगर आपके पास सिर्फ पांच रुपए की कमी है लाख में तो आपकी यात्रा तो बहुत निकट है और मेरी यात्रा उतनी ही दूर है मेरे पास पांच रुपए हैं या दस रुपए हैं। अगर हम पूर्णता की तरफ चले तो हम सब एक ही जगह नहीं है देन वी आर नॉट इक्वल किसी के पास पांच रूपए किसी के पास दस किसी पे दस किसी पर पचहत्तर हजार किसी पर नब्बे हजार किसी पे निन्यानवे हजार किसी पर निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे तो बड़ा फासला है पूर्णता का अगर हम धेय रखें तो आदमी समान नहीं लेकिन आपके पास निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे रुपए हैं और मेरे पास एक रुपया है अगर सुनीता की तरफ जाना है हम दोनों एक ही साथ जा सकते हैं इक्वालिटी पूरी मैं एक रुपए छोड़ दूं आप अपने रुपए छोड़ दें मैं शून्य हो जाऊंगा आप शून्य हो जाएंगे सिर्फ शून्य की तरफ जो यात्रा है वो मनुष्य को इक्वालिटी में खड़ा कर सकती है अन्यथा नहीं कर सकती तो जो परफेक्शन ओरिएंटेड सोसाइटीज़ हैं सभी हैं वो कभी समान नहीं हो सकते सिर्फ शून्य की तरफ जिन समाजों की यात्रा है वे समान हो सकती है क्योंकि शून्य के समक्ष आपके पास पंचानबे हजार है इससे फर्क न पड़ेगा और मेरे पास पांच रूपए है इससे फर्क ना पड़ेगा मैं पांच रूपये छोड़ के वही पहुंच जाऊंगा जहां आप पंचानवे हजार छोड़ कर पहुंचेंगे कुछ ऐसा ना होगा कि आपको बड़ा शून्य मिल जाएगा और मुझे छोटा मिलेगा हमारी रिक्तता बराबर होगी जिस घड़े में पूरा पानी भरा था वो भी उलट के खाली हो जाएगा मेरे घड़े में एक ही बूंद थी वो दो के खाली हो जाएगा मेरे घड़े के खालीपन में और आपके घड़े के, के खालीपन में कोई हैकी नहीं होगी बस हम खाली होंगे लेकिन पूर्णता की अगर दृष्टि हो तो समानता असंभव है असंभव है और फिर यात्रा अलग अलग होगी और कब पूरी होगी नहीं कहा जा सकता समय की जरूरत पड़ेगी और जिस धर्म को पाने में समय की जरूरत पड़े वो धर्म समय से कमजोर होता है स्वभावतः जिस जिस धर्म को पाने के लिए शर्त हो ये कि इतना समय लगेगा वो धर्म बेसर्त ना रहा अनकंडीशनल ना रहा उस उस धर्म की शर्त हो गई कि इतना समय लगेगा अगर ठीक से समझे तो वो धर्म टाइम प्रोडक्ट हो गया समय से उत्पन्न हुआ और जो समय से उत्पन्न होता है वो कालातीत नहीं होता है जिस चीज को समय के द्वारा पैदा किया जाता है वो समय में ही नष्ट हो जाती है ध्यान रखें जो चीज समय के भीतर जन्मती है वो समय के भीतर ही मर जाती है जिसका एक छोर समय में है उसका दूसरा छोर समय के बाहर नहीं हो सकता लेकिन शून्यता तत्म हो सकती है इसी वक्त अभी तत्मण कहना भी गलत है असल में सुनीता क्षण के बाहर घटित होती है भराव समय के भीतर होता है रिक्तता समय के बाहर होती है रिक्त होते ही समय के बाहर हैं आप और रिक्त होने के लिए समय की कोई जरूरत नहीं इसलिए अगर लौसे के पास कोई जाके पूछे कि मैंने बहुत पाप किए हैं बहुत बुराइयां की मैं बहुत बुरा आदमी हूं मेरी मुक्ति में कितनी देर लगेगी तो लाओ से कहता है अभी हो सकती है यही हो सकती है लाओ से कह सकता है अभी हो सकती है यही हो सकती है तो क्योंकि वो कहता सवाल ये नहीं है तुम्हें कुछ होना नहीं है तुम जो हो उसको भी छोड़ देना है इसलिए लाओ से ने कोई ख्याल नहीं दिया इस बात का कि कितने जन्म तुम्हे लगेंगे कितना वक्त लगेगा नहीं लाउस से कहता अभी और यहीं इसलिए लाह ने जिस निर्वाण की बात की है वो सदन एनलाइटनमेंट है अभी हो सकता है इसमें क्षण भी गंवाने की जरूरत नहीं तुम ही ना चाहते हो तो बात अलग और कोई बाधा नहीं लाहौसे कहता और कोई बाधा नहीं तुम ही ना चाहो तो बात अलग और कोई बाधा नहीं और सब बहाने ये समझना बहुत कठिन होगा मन को कि मोक्ष को रोकना भी हमारा बहाना है निर्माण को न पाना भी हमारी तरकीब है कोई पाप नहीं रोक रहा है सिर्फ हम नहीं चाहते और इसलिए हम एक्सप्लेनेशंस खोजते हैं कि किन किन वजह से रुक रहा है मोक्ष लाओस्य की दृष्टि में समय का कोई व्यवधान नहीं है अभी हो जाए खाली यही खोल दे मुठ्ठी लाओ से ये भी कहता है कि भराओ कभी भी शांत नहीं हो सकता आधा घड़ा भरा है आवाज होती है पूरा घड़ा बढ़ा है आवाज होती है लाओ से कहता है कितना ही घड़ा भरा हो आवाज होती ही रहेगी सिर्फ खाली घड़ा शांत हो जाता है क्यों आप कहेंगे कभी तो ऐसा हो सकता है कि घड़ा बिल्कुल ही भरा हो और आवाज ना हो लेकिन लाओस से नहीं मानता लाओस से कहता है कि घड़ा भरा हो तो एक बात तय हो गई कि दो चीजें हैं घड़ा है और जो चीज भरी है और जहां द्वैत है वहां पूर्ण शांति नहीं हो सकती ठीक समझे जहां घड़े में कुछ भरा है वहां घड़ा है और कुछ भरा है तो वहां द्वैत कायम रहेगा इसलिए पूर्णता को उत्सुक आदमी द्वैत से भरा रहेगा द्वंद्व से भरा रहेगा कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगी सिर्फ सूर्य में खड़ा हुआ आदमी कॉन्फ्लिक्ट के बाहर होगा क्योंकि दूसरा बसता ही नहीं है, घर खाली है आवाज कौन करेगा कोई टकराने को भी नहीं घड़े में कुछ है ही नहीं घड़ा अकेला है ध्यान रहे अद्वैत में ही शांति संभव है क्योंकि टकराने को कोई नहीं है, जहां दो हैं वहां टकराव होता ही रहेगा ये बहुत मजे की बात है और इसके अपने अपनी तर्क सरणी जब भी आप अपने को किसी चीज से भरेंगे तो पक्का आप समझ लेना कि वो आप ना होंगे जिससे आप भरेंगे वो कुछ और होगा वो चाहे धन हो यश हो ज्ञान हो त्याग हो भगवान हो कुछ भी हो ध्यान रहे जिससे भी आप अपने को भरेंगे वो आप ना होंगे कुछ और होगा समथिंग एल्स और दूसरे से भर के कहीं शांत हो सकते हैं। अब ये तो पक्का समझ में आता है ना कि घड़ा घड़े से ही कैसे अपने को भरेगा पानी से भरेगा तेल से भरेगा दूध से भरेगा ज़हर से अमृत से भर लेगा बाकी भरेगा किसी और से अब घड़ा घड़े से ही कैसे अपने को भरेगा घड़े को अगर घड़ा ही होना है तो शून्य होना ही उसका उपाय है अगर घड़े को सिर्फ घड़े से ही भरा होना है तो शून्य होना ही उसकी विधि है नहीं तो घड़ा किसी और से भर जाएगा वो नाम कुछ भी रख लेगा नाम रखने से अंतर नहीं पड़ता हमको धोखा जरूर होता है कि नाम रख लेने से अंतर पड़ जाता है लिंकन के पास से एक, एक बहुत बड़ा धर्म शास्त्री मिलने गया था तो बड़े बड़ी बातें कर रहा था ईश्वर स्वर्ग नर्क लिंकन ने कहा पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ नाम ही तो नहीं है। नाम नहीं है। लिंकन ने कहा इसे छोड़े मैं एक बात पूछूं गाय के कितने पैर होते है। तो की भी पूछने की बात है कहा मैं मोक्ष परमात्मा स्वर्ग नर्क की बात कर रहा हूँ और आप गाय के पैर पूछते हैं फिर भी लिंकन ने कहा कृपा करके उसने कहा कि कोई बात है गाय के चार पैर होते हैं लिंकन ने कहा अगर हम गाय की पूछ को भी एक पैर कहें पैर मान लें तो गाय के कितने पैर होते हैं उसने कहा कि फिर पांच पैर होते हैं लिंकन ने कहा यही तुम्हारी गलती तुम चाहे पूछ को पैर कहो तो भी पूछ पैर नहीं हो जाती तुम्हारे कहने से क्या होगा तुम्हारे कहने से क्या पूछ पैर हो जाएगी तुम पूछ भला कहो तख्ती लगा दो सिर्फ पूछ पैर नहीं हो जाती पूछ पूछ ही होती तुम्हारे लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैर सिर्फ नाम नहीं है पैर कुछ काम है वो पूछ नहीं कर सकती तुम नाम कितने दे दो उसको हम नामों के भ्रम में बहुत रहते हैं आदमी के बड़े से बड़े भ्रम जो है वो लेबलिंग और नाम के सूखियों की कहानी है कि एक गिलहरी एक वृक्ष के नीचे बैठी और एक लोमड़ी गुजरती है तो लोमड़ी गिलहरी से कहती है कि ना समझ मुझे देख के भी तू भागने नहीं तुझे पता है मैं लोमड़ी हूं तुझे अभी दो टुकड़े कर सकती हूं गिलहरी ने कहा कि कोई प्रमाण पत्र हैनी सर्टिफिकेट तुम लोमड़ी हो इसका कोई लिखित प्रमाण पत्र है लोमड़ी बड़ी हैरानी में पड़ी क्योंकि ऐसा गिलहरियों ने कभी पूछा ही नहीं था ये बड़ी अनहोनी घटना थी वो गिलहरी भाग जाती थी लोमड़ी को देखकर किसी गलहरी ने कभी कोई ही नहीं की थी कि लोमड़ी से पूछे कि कोई प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास ये कैसे हम माने कि तुम लोमड़ी हो कुछ लिखित है लोमड़ी को पसीना आ गया कभी ऐसा इतिहास नहीं हुआ था उसने कहा तू ठहर मैं अभी प्रमाण पत्र लेके आती हूँ वो सिंह के पास गई और उसने कहा कि कृपा करो एक लिखित प्रमाण पत्र दो इज्जत बेइजत हुई जाती एक साधारण सी गलहरी मुझसे उसके मन में चल रहा है इज्जत बेइजत हुई जाती एक साधारण सी गलहरी ये उसने शेर से नहीं सिंह से नहीं कहा उसने इतनी कहा कि मुझे प्रमाण पत्र दे दो मन में उसके चल रहा है कि हद हो गई हद हो गई ऐसा कभी इतिहास में भी नहीं सुना था सिं ने उसे लिख के एक प्रमाण पत्र दिया लेकर वापिस लौटी तो गिलहरी अपनी जगह बैठी थी उसने प्रमाण पत्र पढ़ के सुनाया जहाँ सी ने चर्चा की थी कि लोमड़ी है और बहुत खतरनाक जानवर है और गिलहरी को इससे सावधान होना चाहिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए उसने ये प्रोसेस ये भूमि का सुन की गिलहरी तो नदारत हो गई सोचा की है तो पक्का वो तो भाग गई लेकिन लोमड़ी पढ़ने में इतनी तल्लीन हो गई थी वो खुद की प्रशंसा पढ़ने में इतनी धीरे धीरे पढ़ रही थी उसने जब पूरा पढ़ पाई प्रमाण पत्र तब देखा कि गिलहरी जा चुकी वो वापस लौटी जब वो पहुंची सिंह के पास तो के हैरान हुई कि एक हिरण वहां खड़ा हुआ था, वो था सिंह से कह रहा कोई लिखित प्रमाण पत्र है आपके पास हम कैसे मान लें कि आप सिंह हो लोमी ने कहा तो गई अभी सिंह बेचारा क्या करेगा हम तो खैर प्रमाण पत्र ले गए सिंह ने उस हिरण से कहा कि देख अगर मुझे भूख लगी हो तो तुझे प्रमाण पत्र लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी सिद्ध हो जाएगा और अगर मुझे भूख न लगी हो तो आई डोंट केयर इससे कोई मतलब ही नहीं कि तू मानता मुझे सिंह के नहीं मानता अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मैं तेरी चिंता नहीं करता कि तू क्या मानता है और अगर मुझे भूख लगी है तो तुझे फुर्सत भी ना मिलेगी इस बात की फिक्र करने की कि मैं कौन लोमड़ी ने कहा कि महाराज ये मुझसे क्यों ना कहा मुझे क्यों सर्टिफिकेट दे दिया एक साधारण सी गिलहरी मैं भी उसको ठीक कर देती शेर ने सी ने कहा लेकिन तू ने मुझे बताया ही नहीं था कि तो गिलहरी ने सर्टिफिकेट मांगा मैं तो समझा कि सम स्टूपेड ह्यूमन बींग कोई मूढ़ आदमी ने मांगा होगा इधर कुछ देर से ये जंगली जानवर भी आदमी की बेबकूफियों में पड़ने लगे सर्टिफिकेट मांगते आदमी की बुनियादी नासमचियों में से नेमिंग लेबलिंग नामकरण बुनियादी नासमशियों में से नाम देके बड़ी सुविधा हो जाती आदमी कहता मैं परमात्मा से अपने को भर रहा हूं तब वो भूल जाता है कि ये द्वैत है ये भी द्वैत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि की से तुम भर रहे हो एक बात तय है कि तुम घड़े हो और किसी से भरे जा रहे हो वो संसार है कि परमात्मा है कि प्रेम है कि प्रार्थना है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता तुम नहीं हो तुम तो भरने वाले हो या जिसमें भरा जा रहा है वो हो फिर जो भी भरा जा रहा है उसका कोई भी नाम हो उसको संसार में कह के, के मोक्ष कहने लगेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है द्वैत जारी रहेगा असल में दूसरे से ही हम भरे जा सकते हैं अगर अपना ही होना शुद्ध अपने ही होने में स्थिर होना है तो सिवाय शून्य होने के और कोई उपाय नहीं इसलिए लाओ से कहता है ताओ है रिक्त घड़े जैसा इसके उपयोग में सभी प्रकार की पूर्णताओं से सावधान रहना अपेक्षित है इसके उपयोग में अगर धर्म का उपयोग करना है तो पूर्णता के उपद्रव से समस्त पूर्णताओं से सावधान रहना अपेक्षित है ये भी थोड़ा सोचने जैसा है उपयोग शब्द के भीतर थोड़ा उतरे तो ख्याल में आएगा धर्म अगर कुछ है तो जीवन का परम उपयोग है वो जीवन की आतंतिक अर्थवत्ता है अगर ताओ का या धर्म का उपयोग करना है तो एक ही सूचन देता है भाव से कि समस्त तरह की पूर्णताओं से पूर्णता की आकांक्षा से सावधान रहना और धर्म का उपयोग शुरू हो जाएगा क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति शून्य होता है वैसे ही धर्म सक्रिय हो जाता है डायनेमिक हो जाता है और जैसे ही कोई व्यक्ति भर जाता है किन्नी चीजों से धर्म अक्रिय हो जाता है बोझ से भर जाता है दब जाता है नष्ट होता नहीं धर्म इस कमरे में खाली जगह एम टी स्पेस है। इस कमरे में ला हम सामान भर दें इतना सामान भर दें कि कमरे में इंच भर जगह न रह जाए इसका क्या अर्थ हुआ क्या इसका ये अर्थ हुआ कि पहले जो खाली जगह थी वो नष्ट हो गई क्या हम उसे नष्ट करने में सफल हो गए या इसका ये मतलब है कि पहले जो खाली जगह थी वो छोड़ के इस कमरे के बाहर हट गई और कमरा भर गया इस कमरे के बाहर खाली जगह जा नहीं सकती क्योंकि खाली जगह कोई चीज नहीं है कि चली जाए और जाएगी कहा बाहर खाली जगह पहले से ही काफी मौजूद है इस कमरे की खाली जगह को संभालने के लिए कहीं भी तो कोई जगह नहीं है इस अंतरिक्ष में जहां ये इस कमरे की इतनी खाली जगह अगर बाहर निकल जाए तो ये कहां रुकेगी खाली जगह को आप नष्ट कैसे करेंगे फिर दूसरा उपाय यह कि नष्ट हो गई होगी हमने सामान भर दिया खाली जगह नष्ट हो गई लेकिन नष्ट कोई चीज हो सकती है खालीपन नष्ट नहीं हो सकता वस्तु नष्ट हो सकती है शून्य नष्ट नहीं हो सकता शून्य का मतलब ही यह है कि जो नहीं है उसको नष्ट कैसे करिएगा नष्ट करने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है तो आप इस कमरे को कितना ही भर दें ठोस सीमेंट से बंद कर दें पूरा का पूरा तो भी खाली जगह यहीं के यहीं होगी न नष्ट हो सकती न बाहर जा सकती तो क्या फिर हमें खाली जगह किसी दिन इस कमरे में लानी हो रहने का मन हो जाए इस कमरे में बसना हो बैठना हो सोना हो तो हम क्या करेंगे खाली जगह कहीं तो बाहर से लाएंगे खाली जगह पैदा करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे खाली जगह को पैदा करने के लिए कोई कारखाना बनाएंगे नहीं सिर्फ इस कमरे में जो चीज भरी है उसे बाहर कर देंगे खाली जगह अपनी जगह ही रहेगी चीज खाली जगह को सिर्फ छिपा देती है आप हटा देंगे वस्तुओं को खाली जगह प्रकट हो जाएगी हम भी ऐसे ही हैं। खालीपन हमारा स्वभाव है वो हमारा धर्म है वो ताओ है हम उसमें भरते जाते हैं चीजें इतना भर लेते हैं कि वो खाली जगह दब जाती है दब जाती है ऐसा कहना पड़ता है दबा तो हम उसको नहीं सकते लेकिन अप्रगट हो जाती दिखाई नहीं पड़ती अदृश्य हो जाती क्या करें अब? अल्लाह उससे कहता है ये पूरे होने की जो आकांक्षा है इससे सावधान रहना और पूरे होने की आकांक्षा छोड़ देना तो पूरे होने के लिए जो इंजाम तुमने घर में कर रखा है वो तुम खुद ही उठा, उठा के फेंक दोगे वो तो इंजाम है सिर्फ पूरे होने का और जिस दिन उसे उठाकर फेंक दोगे और भीतर रिक्तता उपलब्ध होगी उसी दिन ताओ में स्थिति हो जाती और ताओ बड़ा सक्रिय बहुत डायनेमिक फोर्स है शून्य और उस शून्य का बड़ा उपयोग है असल में उपयोग ही शून्य का होता है उपयोग का अर्थ है कि जैसे ही कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है जो अधूरापन था उसने फेंक दिया पूर्ण होने की कोशिश में की क्योंकि पूर्ण होने की कोशिश में चीजें बढ़ानी पड़ती थी उसने चीजें उठाकर फेंक दी उसने पूर्ण होने का मकान बनाने का चाली छोड़ दिया अब जब वो अपूर्ण नहीं रहा तो उसे क्या कहिएगा अपूर्णता का सब इंतजाम उसने उठा के फेंक दिया अब वो अपूर्ण नहीं रहा अब उसे क्या कहिएगा शून्य तो हम सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि दृष्टि शून्य होने की तरफ लग जाए जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर से सब सा सामान फेंक देता है पूर्ण होने के सब योजनाएं प्लानिंग फेंक देता है सब इंतजाम छोड़ देता है खाली हो जाता है उस दिन पूर्ण हो जाता है अपूर्णता से मुक्त हो जाना पूर्ण हो जाना है ये अलग परिभाषा हुई अपूर्णता को विकसित करके छाच छाट के पूर्ण होने की जो कोशिश है वो एक और एक अपूर्णता को छोड़ के खड़े हो जाने पर जो शेष रह जाती है स्थिति वो दो वो भी पूर्ण है और वो पूर्णता फिर आपकी नहीं है क्योंकि आप तो जो चीजें छोड़ी उसी में बह जाएंगे वो पूर्णता फिर समस्ती की वो पूर्णता फिर सर्व की वो पूर्णता फिर परमात्मा की और ये परमात्मा बड़ा सक्रिय और इस परमात्मा से सारा सृजन सारी क्रिएटिविटी चाहे बीज में अंकुर फूटता हो और चाहे आकाश में एक तारा निर्मित होता हो और चाहे एक फूल खिलता हो और चाहे एक व्यक्ति पैदा होता हो कि सारा विराट का जो आयोजन है उसी परम शून्य से है वो शून्य महासक्रियशाली उस शून्य में बड़ी ऊर्जा है हम अपने ही हाथ दीन बन जाते पूर्ण होने की कोशिश में शून्य होते ही हम परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं परम धन के मालिक हो जाते हैं से कहता है इसके उपयोग में सभी प्रकार की पूर्णताओं से सावधान रहना अपेक्षित है यह कितना गंभीर है यह शून्य ये शून्य कितना गंभीर है यह शून्य कितना अथाय? मानो ये सभी पदार्थों का उद्गम हो जिससे सभी कुछ पैदा हुआ हो जिससे सभी कुछ निकला हो जिससे सभी कुछ जन्मा हो जैसे ये सम्मानित पूर्वज सब का पिता है सबकी सब का उद्गम स्रोत है लेकिन बड़े अद्भुत शब्द उसने उपयोग किए हैं जो कि कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेंगे विरोधाभासी मालूम पड़ेंगे क्योंकि पहले तो कहता है रिक्त घरा है धर्म और फिर कहता है कितना अथाय है। अब था तो हम हमेशा चीजों की देते शून्य नदी को आप अथाय ना कह सकेंगे भरी हुई नदी को बहुत भरी हुई नदी को कहेंगे अथाय बहुत होगा पानी नाप में ना अटता होगा तो कहेंगे अथाय अथाह नदी को जिसमें जल ही ना हो कोई अथाय कहेगा तो पागल कहेंगे अल्लाह उससे उसी नदी को अथाय कह रहा है जहां जल है ही नहीं क्यों बहुत मजेदार है लाउस से कहता है कि जिसमें जल है उसे तुम चाहे न ना नाप पा रहे हो वो नापा जा सकता है इट कैन बी मेजल्ट मेजरेबल कितनी तकलीफ पड़े लेकिन इमेजरेबल नहीं अथाय नहीं थाए तो मिल ही जाएगी थोड़ी और दूर होगी थोड़ी और दूर होगी थाए तो होगी ही क्योंकि वस्तु अथाये नहीं हो सकती हाँ वो नदी अथाय हो सकती जिसमें जल ना हो क्योंकि अब तुम कैसे नापोगे जो नहीं है उसे नापने का कोई उपाय नहीं जो है वो नापा जा सकता है इसलिए जल वाली नदी कभी अथाय नहीं हो सकती निर्जल नदी अथाय हो जाएगी लाश से कहता है घड़ा कितना ही भरा हो अथाय नहीं होगा खाली घड़ा अथाय घड़ा अठाए क्योंकि जो शून्य है उसको नापने का उपाय नहीं उसके नापने की कोई मेजरमेंट की विधि व्यवस्था तराजू कोई नाप कोई गज कुछ भी नहीं एक छोटे से शून्य को भी नहीं नापा जा सकता और एक बड़े विराट जगत को भी नापा जा सकता है हिंदू दर्शन के पास एक शब्द है माया माया का मतलब होता है जो मापा जा सकता है दैट विच इज मेजरेबल माया का मतलब इल्यूज़न नहीं होता माया का मतलब भ्रम नहीं होता माया का मतलब होता है जो मापा जा सकता है जो मे है मेजरेबल जो मे है वो माया है और चूंकि नापा जा सकता है इसलिए इल्यूजन है माया नहीं होता है भ्रम जो नापा जा सकता है वो सत्य नहीं है क्योंकि सत्य अमाप है वो इमेजरेबल वो अमेर उसको हम माप ना सकेंगे लाओस से कहता है कितना अच्छा है अभी से भी थोड़ा सोचने जैसा है क्योंकि तो लाव से जैसे व्यक्ति रक्ति भर शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलते इंच भर भी वाणी अकारन नहीं होती क्योंकि बड़ी मुश्किल से बोलते हैं बोलना कोई लाभ से जैसे व्यक्ति के लिए कोई सुख नहीं बड़ी पीड़ा है बड़ी कठिनाई क्योंकि जो कहने चलते हैं वो वो कहने के बिल्कुल बाहर है उसमें एक भी शब्द वो ऐसा उपयोग नहीं करते अब इसमें बड़ा मजेदार है से कहता है कितना अच्छा है, कितना नहीं, कितना नहीं कहना चाहिए कितना नहीं कहना चाहिए क्योंकि कितने में माप शुरू हो जाता है कितना कितना शब्द माप की सूचना देने लगता कितना है कितना अथाए फिर लाभ से क्यों कितने का उपयोग करता होगा अगर लाभ से इतना कहे कि अथाय, तो तर्क तर्कयुक्त मालूम पड़ेगा लेकिन कहता है कितना अथाय? कितने में तो माप की शुरुआत हो जाती पर लाव से एक शब्द अकारण नहीं बोलता फिर से सो सोचने अगर लाओ से कहे अथाए तो माफ हो गया अगर लाओ से कहे अथा है दिस वर्ल्ड इज इनमेजरेबल तो कोई भी कह सकता है यू हैव मेजर्ड अगर मैं ये कहूं कि अथाह है ये जगत तो इसका मतलब हुआ कि मैंने तो कम से कम नापचोक कर ली मैं तो कोने तक पहुंच गया मैंने तो पूरा देख डाला और लौट कर कहा अथाए है मैं जल में गया और मैंने लौट के कहा अथाए दो hmm ही बातें हो सकती हैं। या तो मैं ये कहूँ कि मैं छाये तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे अथाय कहने का हक नहीं मुझे इतनी कहना चाहिए कि मैं था तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि हो सकता है जहाँ तक मैं गया उसके एक हाथ नीचे ही थाए हो नदी के बाहर आके मैं कहता हूं अथाय, तो दो ही बातें हो सकती हैं या तो मैं पहुंच नहीं पाया थाय तक तब मुझे अथाह कहना नहीं चाहिए मुझे इतनी कहना चाहिए कि जहाँ तक मैं गया वहाँ तक था बस आगे हो सकती आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता और या इसका ये मतलब हुआ कि मैं आखिर तक पहुँच गया और मैंने पाया कि अथाय है सर, अगर मैं आखिर तक पहुंच गया तो मैं थाए तक पहुँच गया और लौट के अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल आखिर तक देख आ रहा हूँ छाया नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है क्यूँकी आखिर तक तुमने देखा कैसे अगर थाए नहीं अगर तुम पहुंच गए आखिर तक तो थाय है इसलिए लाओस से कहता है कितना अथाए अथाय को भी सीधा नहीं देता है वक्तव्य क्योंकि तो सीधे देने में तो लगेगा नापा जा चुका कम से कम लाओस से ने तो नापा कम से कम लाओस लाहे को तो पता चल गया है कि अथाय लाओस से कहता है कितना अथाय इसमें लाश से इतना ही कहता है कितना ही नापो कितना ही नापो नापते ही चले जाओ कितना नथाए ना तुम नापते हो और नाप के बाहर तुम नापते हो और नाप के बाहर तुम जहां तक पहुंचते हो वहीं से आगे तुम जहाँ तक पहुंच जाते हो वही किनारा नहीं तुम जहाँ तक पहुंच जाते हो वहीं, वहीं थाय नहीं मिलती अनंत अनंत तरह से तुम जाकर देखते हो और पाते हो कितना अथाय अथाय को भी सीधा नहीं कह देता सीधा कहने में तो बात नापी हुई हो जाए इस कारण बहुत से वक्तव्य कंट्रोडिक्टी टर्म्स में दिए जाते हैं विरोधी टर्म्स में दिए अथाय सीधा कह देने से थाय वाला शब्द हो जाता है नपाजुखा हो जाता है कितना अथाए और तब अथाय में भी लेयर्स हो जाते तब अथाय में भी मल्टी डायमेंशंस हो जाते हैं बहु आयाम हो जाते हैं। अकेला अथाए कहने से वन डायमेंशनल शब्द है कितना अथाया कहने से मल्टी डायमेंशनल हो गया महावीर से तुलना में ख्याल नहीं आ सकेगा महावीर जब भी बोलते हैं तब वो सिर्फ अनंत नहीं कहते सत्य को वो कहते हैं अनंत अनंत जब भी वो कहते हैं सत्य कैसा तो वो ये नहीं कहते कि अनंत इन्फिनिट वे कहते हैं इन्फिनिटली इन्फिनिट अनंत अनंत कुल से पूछने लगा कि क्या बात है अनंत कहने से काम चल जाए दो दो अनंत जोड़ने से क्या मतलब और गलत भी है दो दो अनंत जोड़ना क्योंकि अनंत तो एक ही हो सकता है अगर दो अनंत होंगे तो एक दूसरे की सीमा बना देंगे अगर इस जगत में हम कहेंगे दो अनंत हैं तो दोनों ही अनंत ना रह जाएंगे दोनों शांत हो जाएंगे क्योंकि दो एक दूसरे की सीमा अनंत का तो मतलब ये है कि जिसका कोई अंत नहीं लेकिन जहां से दूसरा शुरू होगा वहां से पहले का अंत हो जाएगा अनंत तो एक ही हो सकता है इसलिए महावीर के पहले तक अनंत शब्द का सीधा उपयोग चलता था उपनिषद अनंत का उपयोग करते लेकिन अनंत वन डायमेंशनल है महावीर को लगा कि अनंत कहने से नाप हो जाती जैसे कि पता चल गया जैसे कि जान लिया गया जो आदमी का था अनंत जैसे तो पता हो गया उसे मालूम तो महावीर कहते हैं अनंत अनंत इतना अनंत है कि अनंत कहने से भी चुकता नहीं हमें उसके ऊपर और अनंत स्क्वायर अनंत अनंत इतना अनंत है कि अनंत कहने से नहीं चुकता तो इनफिनिट स्क्वायर तब मल्टी डायमेंशनल हो गया बहुआयामी हो गया और ये बहु आयामी, जब भी कोई शब्द होता है तो बड़ा जीवंत हो जाता है और जब एक आयामी होता है तो मुर्दा हो जाता है अल्लाह से कह सकता था अथाह वो कहता है कितना अथाह वो अनंत अनंत जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है कथा कितना गंभीर शून्य और गंभीर सुनी तो बिल्कुल खाली होगा उसमें कैसी गंभीरता सुनी तो बिल्कुल खाली होगा उसमें कैसी गंभीरता नदी में बहुत जल है तो हम कहते हैं कैसा गंभीर प्रवाह नदी में दो तरह के प्रवाह होते हैं एक छिछला प्रवाह होता है छोटी मोटी नदियों में होता है कंगा पत्थर दिखाई पड़ते रहते पर नदी शोरगुल बहुत करती बीता भर पानी होता है, लेकिन शोरगुल बहुत होता है। उसको कहते हैं छिछला प्रवाह गंभीर नहीं नदी शोरगुल बहुत करती बातचीत बहुत करती फिर एक नदी है कि इतना गहरा है जल कि नीचे अगर चट्टाने भी पड़ी हों तो उनसे भी नदी की छाती पर कोई उथल पुथल पैदा नहीं होती नदी बहती भी है तो पता नहीं चलता तब पे खड़े होके कि बह रही बहना भी इतना साइलेंट है तब कहते हैं नदी की धारा बड़ी गंभीर आवाज भी नहीं है जरा लाउस से कहता है कितना गंभीर तो वहां तो कोई जल की धारा ही नहीं सब सुनिए पर वही कारण लाओस से कहेगा कितने ही धीमे बहती हो नदी तुम्हारे कान पकड़ पाते हो कि न पकड़ पाते हो जहाँ प्रवाह होगा वहां शोर तो होगा ही कम होगा सूक्ष्म होगा न सुनाई पड़े ऐसा होगा लेकिन जहां प्रवाह है वहां घर्षण और जहां घर्षण है वहां शोर तो लाओस से कहता है सिर्फ शून्य ही गंभीर हो सकता क्योंकि तो वहां कोई शोर नहीं होगा वहां कोई प्रवाह ही नहीं है वहां कोई घर्षण नहीं कहीं जाना नहीं है कहीं आना नहीं है सब चीजें अपने में थिर है तो कहता है कितना गंभीर कितना गहरा लेकिन कितना जोड़ता है और जोड़ने का कारण है कि कोई भी शब्द उथला ना हो जाए और कोई भी शब्द ऐसी खबर ना दे कि बात पूरी हो गई इस शब्द पे बात पूरी हो गई ऐसी खबर ना दे सब शब्द आगे की यात्रा को खोलते हो कोई शब्द क्लोजिंग ना हो सब शब्द ओपनिंग हो लाउस्ट जैसे लोगों के सारे शब्द ओपन होते उनके हर शब्द से और कहीं द्वार खुल जाता है आगे के लिए खुलाव मिलता है पंडित जब बोलता है उसके सब शब्द क्लोज्ड होते हैं उसका कोई शब्द आगे के लिए इशारा नहीं देता उसका शब्द चारों तरफ सीमा खींच देता और कहता है ये रहा सत्य जानकारी तथा कथित ज्ञान कहता है ये रहा सत्य वास्तविक ज्ञान इशारे करता है और ऐसे इशारे करता है जो फिक्स्ड नहीं है गतिमान है। इशारे भी दो तरह के हो सकते हैं एक इशारा जो कि थिर होता है फिक्स्ड होता है अगर कोई चांद को बताए फिक्स इशारे से तो थोड़ी देर में चांद तो हट चुका होगा इशारा वहीं रह जाएगा अगर किसी को सच में ही चांद को बताए रखना है तो उंगली को बदलते जाना पड़ेगा इशारे को जीवंत होना पड़ेगा और चांद के साथ उठना पड़ेगा जैसे लोग सत्य को कोई मृत इकाई नहीं मानते कोई डेड यूनिट नहीं मानते डायनामिक लिविंग फोर्स मानते जीवन प्रवाह है तो उनके सब इशारे जीवन थे उनका हाथ उठता ही चला जाता है कितना इस कितने में कहीं सीमा नहीं बनती यह कितना सब इतनों के पार चला जाता है और एक डेफ और एक इशारा जो सदा ट्रांसेंड करता है शब्द को महावीर जब कहते अनंत अनंत तब भी उस शब्द में इतना ट्रांसेंडेंस नहीं जितना लाव से कहता कितना ट्रांसेंडेंस और भी ज्यादा है अतिक्रमण और भी ज्यादा है क्योंकि महावीर अनंत शब्द को फिर से दोहरा देते हैं अनंत अनंत लेकिन शब्द फिर फिक्स था हो जाता है शब्द की ध्वनि भी फिक्स्ड हो जाती है एक सीमा बन जाती है ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा है परिभाषा है समझ पाएंगे लेकिन जब कोई कहता कितना था है तो वो कितना जो है उसकी कोई सीमा नहीं बनती डांस से कितना गंभीर कितना अथाय मानो ये सभी पदार्थों का उदगम हो वो भी कहता है मानो एज इफ सत्य को जिन्हें बोलना है ने एक एक पांव संभाल के रखना होता है वो ये नहीं कहता की सभी पदार्थों की जननी है ने किताब लिखी, अद्भुत किताब है पश्चिम ने पिछले 100 वर्षों में जो 10 पांच कीमती किताबें पैदा की उसमें वाहन की किताब है The Philosophy of वो कहता है कि जगत में जिन्होंने भी कहा सत्य ऐसा है उन्होंने गलत कहा क्योंकि आदमी इतना ही कह सकता है एजिफ इससे ज्यादा आदमी कहे तो सीमाओं के पार जाता है वो आदमी की अस्मिता है और अहंकार है तो वहंगेर नहीं कहता कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड वो कहता एजिफ गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड यानी दुनिया इतनी खूबसूरत है कि मानो ईश्वर ने बनाई हो क्योंकि कौन और बनाएगा वाहेंगे ये नहीं कहता कि ईश्वर ने बनाई ये दुनिया में सिद्ध कर दूंगा क्योंकि तो वाहेंगर कहता है कि ये मैं सिद्ध करूंगा जिस दुनिया का एक हिस्सा हूं तो फिर कोई असिद्ध भी कर देगा और अगर मैं हकदार हूं सिद्ध करने का तो कोई हकदार है असिद्ध करने का अगर इस जगत का एक हिस्सा कह सकता है ईश्वर है और प्रमाण जुटा सकता है तो दूसरा हिस्सा कह सकता है कि नहीं है और प्रमाण जुटा सकता है और जब कोई कहता है नहीं है तो तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वो सीमा के बाहर जा रहा है क्योंकि है वाले ने यात्रा शुरू करवा दी सीमा के बाहर चला गया इस जगत में पहले सीमा के बाहर आस्तिक चले गए उन्होंने जो वक्तव्य मनुष्य की सीमा के बाहर है। नास्तिकों ने तो सिर्फ उनका अनुगमन किया एक आदमी का था मैं सिद्ध करता हूँ की ईश्वर है ये बाहर हो गई बात ईश्वर को भी तुम्हारे सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है वाहर कहता है कि नहीं इतना ही कह सकता हूँ मैं जितना सोचता हूँ जितना खोजता हूँ तो पाता हूँ एज इफ created the world, मानो की इसे कोई गणित का सत्य नहीं है ये वो कहता है ये मेरे हृदय का भाव है ऐसा मुझे लगता है कि मानो एक छोटे से फूल को भी देखता हूँ तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मानो किसी ईश्वर ने इसे निर्मित किया होगा मेरा मन नहीं होता मानने का कि ये यू ही पत्थर के बीच जमीन से फूट आया है इसलिए मैं कहता हूं एजिफ अल्लाह उससे कहता है मानो वो जो अथाय गंभीर कितना अथाय कितना गंभीर वो जो शून्य है वो जो घड़ा है रिक्त उससे ही सब पदार्थों का जन्म हुआ ये एजिफ ये मानो जोड़ देना बड़ा मूल्यवान है यह लाउस के बहुत सेंसिटिविटी का बहुत संवेदनशील चित्त का लक्षण है वक्तव्य इतना संवेदनशील है यो ही नहीं बोल दिया गया है किसी विवाद की गर्मी में नहीं कहा गया है कुछ सिद्ध करने की चेष्टा में नहीं कहा गया है किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं कहा गया है उदगार है ऐसा लगा है ऐसा अनुभव हुआ है ऐसी प्रती बनी है ऐसा एहसास है इसलिए लाओसे ने कहीं कहा है उसके सस्यों ने बहुत से वक्त तब अब से के इकट्ठे किए चौंकर से कहता है लाओसे ने कहीं कहा है कि जितना बड़ा ज्ञानी उतना ही ज्यादा झिझकता है अज्ञानी बिना झिझके वक्तव्य दे देते हैं बड़े वक्तव्य जो हमारे ऊंठों पर शोभा भी ना दें कि जगत को परमात्मा ने बनाया ये वक्तव्य परमात्मा से बड़ा कर देता है वक्तव्य देने वाले को कि ये कृत्य पाप है कौन सा कृत्य पाप है कौन सा कृत्यपुण है बड़ा अनिर्णित और जो जानता है वो हेजिटेट करेगा वो झिझकेगा वो वक्तव्य देने से बचेगा जीसस ने कहा जज ई नाट तुम तो निर्णय ही मत करो जे जी नॉट दट यी शुड नॉट बी जस्ट तुम निर्णय ही मतलो नहीं तुम्हारा निर्णय होगा फिर किसी दिन तुम झंझट में पड़ोगे तुम निर्णय ही मतलो क्योंकि चीजें बहुत जटिल है और बहुत रहस्यपूर्ण है क्या है पाप क्या है पुण्य यहां पुण्य पाप बन जाता है यहाँ पाप पुण्य बन जाते हैं यहाँ जो पाप की तरह शुरू होता है Hence, उसमें पुण्य के फूल खिल जाते हैं यहाँ जो पुण्य की तरह यात्रा शुरू करता है पाप की मंजिल पर पहुंच जाता है यहाँ जो अभी उजेला है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है अभी जो अंधेरा था वो थोड़ी देर में उजेरा हो जाता है अभी सुबह थी सांझ हो गई अभी जो सुंदर था वो कुरूफ हो गया है क्या है सुंदर नसरुद्दीन से उसकी पत्नी पूछ रही है एक दिन किधर कुछ दिनों से मुझे शक होता है कि तुमने मुझ पर प्रेम कम कर दिया क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे नसरुद्दीन ने कहा कि पूछूंगा तेरे चंदों की धूल सर पे लगाऊंगा लेकिन ठहर तू अपनी माँ जस्सी तो ना हो जाएगी अगर तेरी माँ जैसी हो जाए तो हाथ जोड़ तू ऐसी ही तो रहेगी ना किसको सौंदर्य कहेंगे आप किसको जवानी जवानी का हर कदम बुढ़ापे में पड़ता चला जाता है किसको सौंदर्य कहते हैं हर सौंदर्य की लहर थोड़ी देर में कुरूप हो जाती है यहां चीजें रहस्यपूर्ण हैं संयुक्त हैं विभाजित नहीं है जगत ऐसा नहीं है कि हम कह सके ये अंधेरा है और ये उजेला है जगत ऐसा है कि सब धुंधल का है सांझ न कह सकते उजेला है न कह सकते अंधेरा है से कहता है झिझकते हैं वे जो ज्ञानी और लाहौस के सभी वक्तव्य झिझक से भरे हुए हैं बहुत हेजिटेटिंग है अज्ञानी पढ़ेगा तो उसको लगेगा शायद पता नहीं होगा लाहौस को नहीं तो ऐसा क्यों कहना की मानो की अगर मालूम है तो कहो की नहीं मालूम तो कहो साफ बात करो नहीं मालूम तो कह दो कह, हमें पता नहीं कि जगत कहां से पैदा हुआ मालूम है तो कहो कि इससे पैदा हुआ ऐसा क्यों कहते हो मानो कि इससे तुम्हारे अज्ञान का पता चलता है। असल में अज्ञानी चीजों के रहस्य को कभी नहीं देख पाते फिक्स्ड कंसेप्ट में आसानी पड़ती है कह दिया कि यह आदमी पापी है बात खत्म हो गई लेकिन पापी पुण्य कर सकते हैं दिया आदमी पुण्यात्मा है बात खत्म हो गई लेकिन पुण्यात्मा पाप कर सकता है तो क्या मतलब तुम्हारे कहने से हुआ अगर पुण्यात्मा पाप कर सकता है और अगर पापी पुण्य कर सकता है तो तुम्हारे लेबल लगाने खतरनाक है क्यों लगाए कोई मतलब ना था उनका पर हमें सुविधा हो जाती हम निश्चिंत हो जाते हैं कैटेगराइज कर लेते हैं खाने में रख दिया आदमियों को उठा के निश्चिंत हो गए हालांकि हमारी वजह से कुछ रुकता नहीं हमारी वहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी गतिमान रहती लाव से बहुत हेजिटेटिंग है और जगत में बहुत थोड़े से लोग हुए हैं जो लाउस से जैसे हेजिटेटिंग हिन्दुस्तान में सिर्फ बुद्ध के पास इतना हेजिटेशन है लेकिन वो भी इतना नहीं क्यों क्योंकि तो मैंने कल आपसे कहा कि बुद्ध ने कह दिया इन सवालों के मैं जवाब न दूंगा ये भी काफी सुनिश्चित बात हो गई एक सुनिश्चित बात तो यह है कि ये जवाब है एक सुनिश्चित बात यह हो गई कि इनके जवाब ही नहीं बट द एंसर इज डेफिनेट इनके जवाब नहीं है कोई अनिश्चय नहीं है मामले में उससे कहता है मानो की हाइपोथेटिकल है कल्पना करो कि दौड़ाओ अपनी भावना को शायद तुम्हें ख्याल में आ जाए जैसे इसी शून्य से सब पैदा हुआ है हुआ है इसी शून्य से पैदा हुआ है लेकिन इसे सुनिश्चित रूप से कह देना कि इसी शून्य से पैदा हुआ है अतिक्रमण है ट्रेफ पासिंग है क्योंकि तब शून्य इतना छोटा हो गया कि हमने उसको सामने रख के देख लिया कि इसी से सब पैदा हुआ है शून्य बहुत छोटा हो गया विराट ना रहा अथाय ना रहा गहरा ना रहा असीम ना रहा बहुत छोटा रह हो गया हमने अपने सामने रख लिया अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर कहा कि इसी से सब पैदा हुआ है ये रहा शून्य इससे सब पैदा हुआ है मिस्ट्री रही रहस ना रहा बात लाउस से मानो जैसे यही हो जननी लास्ट से लोग अगर पूछे की ईश्वर है तो लास्ट से नहीं कोई हाना में जवाब देता लास्ट से जैसे लोग ईश्वर की इतनी समिधि में जीते हैं कि हाना में जवाब नहीं दे सकते नसरुद्दीन पे मुकदमा चला है एक अदालत में और मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नसरुद्दीन तुम लफाज़ हो तुम शब्दों को ऐसे टर्न देते हो कि हमें बड़ी कठिनाई होती तुम हाँ और ना में जवाब दो नहीं तो ये मुकदमा कभी खत्म ना होगा तुम ऐसी गोलमोल बातें कर देते हो कि हम उसमें घूमते हैं और कहीं पहुंचते नहीं तुम हाँ और में जवाब दो तो ही हल हो सकता है नसरुद्दीन ने कहा कि लेकिन जो भी बातें जवाब देने योग्य है वहाँ और ना में नहीं दी जा सकती और जो बातें जवाब देने योग्य नहीं है वहाँ और ना में दी जा सकती और, और, और तुमने मुझे कसम खिलाई सत्य बोलने की वो वापस ले लो फिर मैं हाँ और में जवाब दे दूंगा तुमने मुझे कसम दिलाई सत्य बोलने की आई एम ऑन ओथ और सत्य ऐसा नहीं है की हाँ और नामे जवाब दिया जा सके मजिस्ट्रेट ने कहा छात्र तुमको एक ऐसा उदाहरण दो जिसका जवाब हाँ ना में न दिया जा सके नसरुद्दीन ने कहा कि मैं पूछता हूं महानुभाव आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया हैव यू स्टाफ बीटिंग योर वाइफ आप हाँ ना में जवाब दे दे मजिस्ट्रेट थोड़ी दिक्कत में पड़ा अगर वो कहे हाँ तो उसका मतलब वो पीटता था पहले अगर वो कहे ना, तो उसका मतलब वो अभी पीट रहा है नसुद्दीन का कही क्या ख्याल है मेरी ओत हटा ले सच बोलने की झंझट मुझ पे न हो तो मैं हाँ और ना में जवाब दे सकता हूँ लेकिन बहुत चीजें हैं नसुद्दीन का जिनका हाँ और ना में कोई जवाब नहीं हो सकता और ईश्वर जहाँ आता है वहाँ तो हाँ और ना बिल्कुल बेकार हो जाते है वहाँ नास्तिक भी मूड और आस्तिक भी मूड हो जाते वहाँ हवा नामे जवाब देने वाले निपट मूड वहां चीजें बहुत तरल हो जाती और एक दूसरे में प्रवेश कर जाते इसलिए लाव से बहुत बहुत झिझकता हुआ कहता है मानो कि इसी शून्य से सब पैदा हुआ कल दो सूत्र बचे हैं तो दो दिन में सूत्र हो जाएंगे और तीसरा दिन एक और हमारे पास बचेगा तो जो भी आपके सवाल इस बीच हुए हों वो तीसरे दिन तो आपने अपने सब सवाल तैयार कर ले जिसको भी पूछना हो